इसमें ज्ञान सत्य, कर्म उपासक ये सब भेद से ईश्वर और जीव में भेद सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्ष चला सिद्धांति जीव का स्वरूप निरूपण के द्वारा ये सब का निराकरण निरा कर दिया तो वास्तविक ये जो जीव है वो ईश्वर ही है ईश्वर से भिन्न नहीं है अगर जीव ही ईश्वर है तो फिर जीव में जो सुख दुख इत्यादि दिखता है वो सब ईश्वर में ही होना चाहिए सिद्धांत कहा कि उपाधि के भेद से ये सब सिद्ध हो जाएगा और कल हम लोग विचार करे थे सांख्य मत में वो जो पुरुष नाना सिद्ध करते हैं वो भी वास्तविक नहीं हो पाएगा उसके लिए टीका में ष्ठ पंक्ति में पंक्ति था सांख्य मत पुरुषाणाम सहित मात्र रूपान न व्यावर्तको धर्मो अस्थित सांख्य मत में भी पुरुष सब मात्र है उनमें कोई असंग कूटस्थ होने से उसमें कोई धर्म नहीं, नहीं है तो धर्म नहीं है तो परस्पर से भिन्न करने के लिए कोई व्यावर्तक नहीं है परस्पर से भिन्न होने के लिए व्यावर्तक नहीं है तो फिर परस्पर से भिन्न नहीं होंगे वास्तविक <jakiś stammen> उनका मत भी में भी चैतन्य में भेद सिद्ध करने के लिए कोई उपाय नहीं है इसी प्रकार के आगे कहते हैं पंक्ति वैशेषिका मत है तु विशेष कल्पना अनुन्यास पराहता वैशेषिका मत में भी वो अंत्य विशेष स्वीकार करते हैं तो विशेष लक्षण क्या कहते हैं वैशेषिक वाले नित्य द्रव्य वृत्य वो विशेषास्तु आनंद ये जो आत्मा है वैशेषिक मत में वो सब नित्य है नित्य होने से उसमें भी वो विशेष स्वीकार करते हैं अंत्य विशेष एक नंबर की पुणि देखे वो विशेष को वो अंत्य विशेष कहते हैं स्वतः व्यावृतत्व अभ्युपगम है वो जो विशेष है वो स्वतः व्यावृत स्वतः व्यावृत का अर्थ होता है एक घट दूसरा घट से भिन्न होता है क्यों भिन्न हो जाएगा क्योंकि इसमें भी घटत है इसमें भी घटत है ये दो घटो परस्पर से क्यों भिन्न हो जाएंगे क्योंकि भिन्न कपाल जो तद घट है वो जिस कपाल से आरंभ हुआ है जो तद घट है वो भी उसी कपाल से आरंभ हुआ है क्या नहीं हुआ इसलिए ये घट वो घट से भिन्न हो जाएगा क्योंकि अवयव भिन्न होने से इसी प्रकार के आगे आप घट फिर कपाल तो एतद कपालम तद कपाला भिन्न क्यों कहते हैं कि भिन्न कपालिकार्धत्वा इस प्रकार की हम अवयव नीचे नीचे चल सकते हैं अंतिम परमाणु कह जाएंगे कहेंगे एतद पृथ्वी परमाणु तद पृथ्वी परमाणु और भिन्न क्यों भिन्न हो जाएगा कहते विशेषता ये पृथ्वी परमाणु में एक है वो पृथ्वी परमाणु में एक विशेष है अब ये दोनों विशेष भिन्न होने से ये परमाणु भी भिन्न हो जाएगा ऐसा कहेंगे तो ठीक है दोनों परमाणु परस्पर से भिन्न होंगे क्योंकि विशेष के चलते इसमें एक विशेष है उसमें एक विशेष है अब ये विशेष परस्पर से कैसे भिन्न होंगे तो उसके लिए कहते हैं कि स्वतः व्यावृतव अभी उपगम है ना अर्थात विशेष विशेषांतरा भिन्न क्यों विशेषात् तो अयम परमाणु हो अस्मत्त परमाणु हो भिन्न क्यों कहते विशेषात् फिर ये विशेष वो विशेष से क्यों भिन्न होगा कहीं विशेषात् इसको कहते हैं स्वतः व्यावर्त अर्थात अन्य कोई व्यावर्तक को आवश्यक नहीं है स्वयं ही विशेष नित्य द्रव्य को परस्पर से भिन्न कराने के साथ साथ अपने दूसरों से भिन्न करवा देगा इसको कहते हैं स्वतः व्यावर्तक स्वतः व्यावृत अभ्युपगम जो विशेष है वो स्वतः व्यावृत है व्यावर्तक अनपेक्ष विशेष दूसरे विशेष भिन्न होने के लिए और कोई व्यावर्तकों को अपेक्षा नहीं करता व्यावर्त नाम अंत भवो इति अंत्य इसलिए जितने व्यावर्तको होते हैं परमाणु को व्यावर्तन करने वाले हो गया विशेषा विशेष तो को भी दूसरों से व्यावर्तन करने वाला हो गया वही विशेषा आगे विशेष को दूसरों से भिन्न करने के लिए और कोई व्यावर्तक को स्वीकार नहीं किया जाता है इसलिए जितने सारे व्यावर्तको होंगे उनका अंतिम में आ गया ये विशेष इसलिए इसको कह दिया गया अंत्य व्यावर्तक अंत्य भवो इत अंत्य क्या सूत्र लगा शैषिक प्रकरण में यह आदि हैं तो अंत्य तो है और विशेष है इसलिए उसको अंत्य विशेष कह देते है केवल विशेष कहेंगे तो अन्य शास्त्रों में इसका संकल्प हो जाएगा जाए। विशेष शब्द से क्या कहते हैं जैसे कह घट पटाथ घट पट से विशेष भिन्न है नहीं है विशेष शब्द अन्य अर्थ व्यवहार हो जाएगा इसलिए नया वैशेषिकलो जो विशेष स्वीकार करते हैं नित्य द्रव्य में उसको लोग अंत्य विशेष कह देते हैं ताकि अन्य कोई विशेष ग्रहण न हो जाए देखिये आगे टीका में वैशेषिक मत है तो अंत्य विशेष कल्पना एक परमाणु को दूसरे परमाणु से भिन्न करने के लिए एक नित्य द्रव्य को दूसरे नित्य द्रव्य से भिन्न करने के लिए वो विशेष स्वीकार करते है तो वैशेषिक मत में आकाश में विशेष रहेगा आकाश में विशेष रहेगा आकाश में विशेष रखने का कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आकाश एक ही है उसमें आकाशत्व तो एक धर्म रहेगा आकाशत्व तो धर्म से दूसरों से भिन्न हो जाएगा इसलिए आकाश में अगर विशेष स्वीकार नहीं करेंगे भी तो भी कोई हानि नहीं है किंतु नियम है कि नित्य द्रव्यवृत्त है, है। इसलिए आकाश में भी विशेष होगा तो अभी यहाँ कहते हैं कि अंत्य विशेष कल्पना जो वैशेषिक लोग करते हैं वेदांत कहते हैं कि अनुन्यास रहे पराहता अनुन्यास रहे दोष से ये पराहत उनका जो कल्पना है वो अर्थात पर निराकृत दो नंबर टिप्पणी देखिए अनुन्यासरे भेद ज्ञान ही सती एक परमाणु दूसरा परमाणु से भिन्न है ऐसे भेद ज्ञान होने के मतलब भेद ज्ञान होने से आप फिर कल्पना करेंगे कि कोई एक भेद का होना चाहिए अगर भेद का नहीं होगा तो ये भेद ज्ञान कौन को तो हम पहले मान लिए की ये परमाणु वह परमाणु से भिन्न है इसलिए कोई एक भेद का होना चाहिए तो भेदक कौन होगा परमाणु दृष्टिग्राही हो जाएगा चक्षुर्ग्राही हो जाएगा चक्षुर हो जाए नहीं होगा अभी नहीं होगा तो उसमें जो भेदक रहेगा परमाणु में उसको हमको अभी किसी उपाय से कल्पना करके सिद्ध करना पड़ेगा इसके लिए और वो लोग अनुमान करेंगे ठीक है अभी दो परमाणु भिन्न है ये स्वीकार करके आप आगे अनुमान करके प्रत्येक परमाणु में कि विशेष है ऐसा आप अनुमान से सिद्ध करते हैं अनुमान करके ये विशेष को क्यों सिद्ध करते हैं क्योंकि दो परमाणु भिन्न है और अभी दोनों में दो विशेष आ गए ये विशेष का कार्य क्या है क्यों लाए इसको भिन्न करने के लिए भिन्न है बोलकर के आप अनुमान करके विशेष को सिद्ध करते हैं और विशेष को क्यों सिद्ध करते हैं ना भिन्न करने के लिए तो पहले भिन्न था तब तभी आप विशेष को अनुमान किए और विशेष आने से भिन्न करवाएगा ये अनुन्यास हो जाएगा दो नंबर टिप्पणी कहते हैं भेद ज्ञान ही सती ये परस्पर से भिन्न है ऐसे ज्ञान जब होगा भेदक बिना भेद असंभवात अगर भेदक नहीं है तो फिर भेद नहीं हो पाएगा इसलिए वैशेषिक रोग विशेष अनुमानम विशेष अनुमानम करते हैं और तशेष से रूपादिराहित्य प्रत्यक्ष असंभवात विशेषका अनुमान करते हैं क्यों अनुमान करते हैं क्योंकि तो विशेष में कोई रूप इत्यादि नहीं है नहीं होने से प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं होगा तो विशेषका अनुमान करते हैं भेदक ज्ञाधीन चेद ज्ञानमित अभी भेद ज्ञान होने से भेद का कल्पना किए और भेद का भेदक ज्ञानाधीन भेद ज्ञान ज्ञप्तो अनुन्याश्रय इसको तो कहते हैं ज्ञप्ति में अनुन्यासुन श्रय तीन प्रकार की माना जाता है ये तो हो गया ज्ञप्ति में अर्थात भेद ज्ञान होने से विशेष कल्पना और विशेष कल्पना होने से भेद ज्ञान होगा ये ज्ञप्ति में अनुन्यासिश्रय व्याकरण में कहा दिखाते हैं बिल्कुल प्रथम पृष्ठ में लघु में में आदिर अंत्यन सहयता और हलंत्यम क्योंकि हलन्त्यम का ज्ञान होने से वो कहेगा उपदेश है अंत्यम हल इत सो तो अंत्य हल होगा वो इत होगा ये हल अंत्य हल ये हल क्या चीज है कहेंगे तो प्रत्याहार ये प्रत्याहार कौन करेगा आदिर न सहिता तो आदिर अंत्यन सहिता हल प्रत्याहार करके हलन्तेम सूत्र को देगा तो अभी हलन्तेम सूत्र इित बनाएगा और आदिर अंत्य सहिता सूत्र चलने के लिए उसको एक हित चाहिए अंत्यन हिता सह आदिर मध्यगान संज्ञा से तो आदिर अंत्यन संहिता सूत्र को कार्य करने के लिए एक हित चाहिए वो हित कौन देगा हलनतेम देगा और हलनतेम को कार्य करने के लिए एक हल चाहिए प्रत्याहर चाहिए वो कौन देगा आदिर अंत्यन संहिता इस प्रकार को कहते ये ज्ञप्ति में अनुन्या वहां क्या समाधान दिए हलनतेम सूत्र से जो हल है उसको दो बार ले लेंगे तो प्रथम हल से प्रथम सूत्र में हल का अर्थ क्या करेंगे चतुर्दश सूत्र जो माहेश्वरानी सूत्राणी में जो चतुर्दश सूत्र है हल एक क्या प्रत्याहार है क्या नहीं है तो वो हल को लेंगे ले और कहेंगे कि हल अंत्यम तो वहा हल सूत्र का जो अंत्य है वो हित कर दीजिए अभी आपको लकार रित मिल गया लकार रीत मिलने से आदिर अंत्य में सभ्यता सूत्र का एक ही हित मिल गया लकार उसके चलते वो बहुत सारे प्रत्यारों बना देगा वहाँ समाधानी से देते हैं प्रसंग एक प्रकार की हो गया कि ज्ञापति में अनुन्याश्र दूसरे प्रकार के अनुन्याश्र कहते हैं उत्पत्ति में अनुन्यास बीज और वृक्ष प्रथम होगा न प्रथम नहीं है तो बीज से आएगा और बीज नहीं है तो वृक्ष कैसे होगा इसको कहते हैं उत्पत्ति में अनुन्यास तीसरा प्रकार के अनुन्यास कहते हैं स्थिति में अनुन्यास स्थिति में अनन्यास दिखाते हैं जैसा कहते स्वीकार करेंगे तो जीव की स्थिति आएगी और जीव की स्थिति होने से अविद्या उसमें आश्रित होगी तो इस प्रकार के, अर्थात तो अविद्या और जीवो में ये वाचस्पति मत में इस प्रकार के दोष आता है तो वेलांत का जो मुख्य मत है उसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग कह देंगे कि अविद्या का आश्रय तो ब्रह्मिक होगा तो वाचस्पति मत में जहां अविद्या का आश्रय जीव को मानते हैं उनका मत में ये स्थिति में अनुन्याश्रय दोष होता है तीन प्रकार के अनुन्यास होता है तो यहाँ क्या हो गया कहते हैं ज्ञप्ति में अनुन्यास हुआ भेद ज्ञान होने पर विशेषता ज्ञान होगा कल्पना करेंगे और विशेषता ज्ञान होने से भेद ज्ञान होगा ये ज्ञती में अनुन्यास रहे इसलिए चैतन्य को अर्थात आत्मा को नाना मानकर के एक आत्मा दूसरे आत्मा से भिन्न है क्योंकि विशेष है ये सब कल्पना नहीं हो पाएगा सिद्धांत गीका में अतो निर्विशेषा पुंसांग न भेद सात्विक इतिहा इसलिए निर्विशेषत्वात कोई विशेष नहीं होने से चैतन्य में पुंग न भेद पुरुषा पुरुष अर्थात आत्मा आत्मा में जो भेद ऐसे भान हो रहा है ये कोई तात्विक नहीं है केवल कल्पिता जो पहले अपने को परिचिन मानेगा वो फिर अन्य परिचय न क्यों मान लिया कहते अविद्या तो भेद कभी तात्विक नहीं हो पाएगा तो भेद तो सर्वदा किसी अविद्याग्रस्त होकर के उपाधि के आधार पर भेद होगा भाष्य में सूक्ष्म चैतन्य सर्वगतत्वाद्य विशेष भेद हेतु भाव भेद के लिए कोई हेतु ही नहीं है क्यों नहीं है कहते हैं अविशेष सभी तो बराबर है कौन बराबर है कहते हैं सारे चैतन्य जितने हैं सब सूक्ष्म है सब, सब चैतन्य रूप है सब सर्वगत है तो होने से भेद का कोई हेतु नहीं है ये वैशेषिक लोग कहेंगे आत्मा सब विभू है अर्थात किसी भी स्थान पर कितने आत्मा रहेंगे सभी आत्मा रहेंगे तो सभी आत्मा सभी स्थान पर रहेंगे इसको मानने का क्या जरूरत है उनको तो पूछेंगे ऐसा कैसे होगा ये अंदर में तो ऐसा ऐसा होगा ना सभी सभी आत्मा कहेंगे ये सब द्रव्य है और द्रव्य सभी सभी जगह में रह जाएंगे वो लोग कैसे दृष्टांत देंगे आज तक का दृष्टांत देंगे जैसे देखिए यहाँ अगर बारह पंद्रह ट्यूबलाइट जलते हैं हर ट्यूबलाइट का प्रकाश हर जगह में है मतलब तो कैसे रह जाते हैं उनका अंदर में तो कोई ऐसे धक्का नहीं होता है इसी प्रकार के वो लोग कुछ दृष्टांत दे देंगे जैसे प्रकाश नाना प्रदीप का प्रकाश प्रकोष्ठों में प्रत्येक जागह में रहेगा तो कोई उनमें विवाद नहीं होता है इस प्रकार के वो लोग कुछ दृष्टांत तो भी दे देते हैं। तो वेदांत कहते हैं आप इसे मान करके लाभ क्या होता है नाना आत्मा मानते हैं, उसे लाभ क्या होता है सिद्धांति भाषण में कहा सूक्ष्म चैतन्य सर्वगतत्वादी अविशेष प्रत्येक आत्मा सूक्ष्म होगा प्रत्येक आत्मा चेतन भी है और प्रत्येक आत्मा सर्वगत भी है यह अविशेष सभी में समान रूप उनसे भेद हेतु अभावत भेद करने के लिए कोई हेतु नहीं रहा टीका अभिद्वैतवादी लोग कहते हैं कश्चित दुखी कश्चित इति दुखादि क्रिया व्यवस्था अन्यथा अनुपत्या आश्रय भेद कल तथा ये लोग यही बात बार बार कहेंगे कोई सुखी है कोई दुखी है ये दु, दुख सुख इत्यादि क्रिया जो अन्य अन्य में होता है उसका व्यवस्था नहीं हो पाएगा अगर आत्मा एक माने गए तो। ऐसा उनका कहने का क्या अभिप्राय है सर्वदा कहेंगे सुख दुख आत्मा में ही हो रहा है क्योंकि वैश्विक लोग सुख को कहा मानेंगे आत्मा में किस मंत्र है संवाय सम्बंध से समवाय सम्बंध कहने का अर्थ है कि सुख कभी भी आत्मा से अलग नहीं रह पाएगा इसको कहते हैं सुख और आत्मा ये दोनों का बीच में जो संवाय संबंध कहते हैं उसको क्या वृत्ति कहते हैं अयुत तो सिद्ध वृत्ति अयुत तो सिद्ध अर्थात भिन्न होकर के नहीं रह पाएगा अयुत तो सिद्ध का लक्षण क्या है मध्य एकम अविन्य अपराश्रितम एव अवतिष्ठते तो सुख अगर रहना है तो आत्मा में ही रहेगा वो कहेंगे भट्ट अगर रहना है तो भूतल में ही रहेगा इस प्रकार है नहीं है यहाँ स्वयं संबंध है तो वो लोग कहेंगे कि रहेगा तो आत्मा में ही रहेगा तो दिखेगा तो कहाँ दिखेगा कहीं आत्मा को ही अनुभव होगा तो वो लोग ये सब तर्क देते हैं क्योंकि हम ही को तो अनुभव हो रहा है कश्चित दुखी कश्चित सुखी थी दुखा थी क्रिया व्यवस्था अन्य था अगर आत्मा एक मानेंगे तो कोई दुखी कोई सुखी ये सब क्रिया का व्यवस्था नहीं हो पाएगा इसलिए आश्रय भेदस्तात्विक सुख दुख का आश्रय कौन हो जाएगा वैशिष्ट के मत में आत्मा तो इसलिए धर्म भेद है तो धर्मी भेद हो जाएगा को मानना पड़ेगा तत्पत्या आश्रय भेद तत्व सर्वगतवाद्य विशेष है आत्मा वो संख्यपिया संख्यप क्योंकि जो संख्या मत जो पुरुषार्थी में दिया उसके आगे वैशिष्टी को मत दे दिया ये दोनों को मिला करके सिद्धांत कहता है कि अगर आप आत्मा में सुख दुख मानेंगे ये सब सुख दुख इत्यादि विक्रिया विक्रिया अर्थात तो उत्पन्न होते हैं नाश होते हैं तो ये सब आत्मा को अगर विक्रियावान मानेंगे तो भाष्य में विक्रियावत्व अनित्व जो भी विकारी होगा वो अनित्य होगा तो आत्मा को अगर आप विकारी मानेंगे तो अनित्य हो जाएगा तो सिद्धांत इसके लिए क्या समाधान देता है कहते हैं ये सुख दुख को आप आत्मा में क्यों मानते हैं वो तो कहते हैं हमको अनुभव हो, हो रहा है ये जो अनुभव हो रहा है ये अनुभव में आपका अनुभव प्रक्रिया में कहीं त्रुटि हो रही है इसलिए कहते हैं सुख दुख हमको अनुभव हो रहा है वास्तविक सुख दुख कहाँ रहना है कहते हैं अंतकरण का परिणाम है अंतकरण का कार्य है क्यों अंतकरण का परिणाम होगा अनुभव तो हमको हो रहे हैं वेदांति वह मंत्र दिखाएगा देखिये वेदारण्य का मंत्र है काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा अधिक अधिक मनो धीर भीर सब एतत् सर्वम मन एव तो मनो एवं कहने से मनो के साथ ये सब का सबका समानाधिकरण किया गया नया एक लोग को मंत्र को कैसे व्याख्यान देंगे क्योंकि एतत् सर्वम मनो एवर्था तो था था, आत्मा में उत्पन्न होता है मनोनिमित्त तो बनता है ये सब प्रत्यक्ष के इसलिए आत्मा ही उसका आश्रय है वैद्या कहेगा एत सर्वम मनो एवं समानाधिकरण ने किसके साथ सुख दुख का दिखाया मनो के साथ तो जैसा कहा जाएगा कि ये जो घट है ये ना कह दिया जाएगा घट जो है कुला जाएगा के साथ नहीं होगा उपादान के साथ ही काम संकल्प इत्यादि का सामान अधिकरण्य तो है, है। इसलिए मन ही उसका उपादान कारण होगा आत्मा उपादान कारण नहीं होगा ये वैदांति वहां स्पष्टीकरण देते हैं सिद्धांत यहाँ कहता है ठीक है सुखादी विक्रिया नाम उपाधि धर्मत्वात ये जो सुखादि विक्रिया है ये इसे उपाधि का धर्म है उपाधि हो गया मन तो उपाधि धर्मत्वात तो न आत्मभेद साधक उपाधि में ये भेद है तो उपाधि में भेद होने से आत्मा का भेद तो नहीं बनेगा जहाँ दिखता है वो भिन्न है अन्यत्र आरोप करके हम भिन्न नहीं करवा पाएंगे आत्मभेद साध आत्मभेद साधकत्व तो हेतु देता है व्यधिकरण सिद्धत्वात्थ व्यधिकरण सिद्ध, तो सिद्ध अर्थात जहां दिखता है ये परस्पर मतलब एक ही अधिकरण में नहीं है ये जो सुखी दुखी इत्यादि और ये जो चैतन्य जो अहम इसे जो प्रत्येक अनुभव होना ये एक ही अधिकरण में नहीं है सिद्धांत कहते हैं कि प्रत्येक का अनुभव होना चैतन्य का अनुभव होना ये अलग अधिकरण है और सुख दुख इत्यादि अनुभव होना ये अलग अधिकरण है व्यधिकरण सिद्धत्व द्वितीय देखिए चार नंबर व्यधिकरण सिद्धत्व साध्यात्द तो साध्य क्या हो गया पूर्व पक्ष कह रहा था कि एकाधिकरण जहाँ चैतन्य है वहीं सुख दुख हो रहा है जहाँ प्रत्युत्व तो है अहम वहीं सुखी पूर्व पक्ष कहता है तो सिद्धांत कहता है साध्य क्या है पूर्व पक्ष का था एकाधिकरण उससे भिन्न रूपेण अर्थात तो भिन्नाधिकरण निश्चित पूर्व पक्ष का साध्य था एकाधिकरण उससे भेदत उससे भेद हो गया पु अर्थात भिन्नाधिकरण भिन्न अधिकरण इत्यादि इसका अधिकरण भिन्न है चैतन्य का अधिकरण सुख का अधिकरण ये एक नहीं है ठीक टीका में सुखादि विक्रियाणाम उपाधि धर्म धन आत्म भेद साधक आत्मा का भेद ये नहीं कर पाएगा क्योंकि जहाँ भेद दिखता है धर्मभेद जहां दिखेगा उसी का धर्म को भिन्न करवा देगा अन्यत्र भिन्न नहीं करवा पाएगा जैसे कहेंगे एक स्फटिका के चारों पार्श्व में हम चार भिन्न भिन्न वर्ण का पुष्प रख देंगे अभी जो पुष्प हुए उस पुष्प में चार भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ण है स्फटिकों में भी दिख सकता है चार प्रकार के वर्ण चारों पार्श्व से किन्तु वो क्या स्फटिका का भेद सिद्ध करवा देंगे जो अभी वर्ण स्फटिका में दिख रहे हैं वो वर्ण का वास्तव आश्रय कौन है पुष्प तो इसलिए आश्रय का भेद वो वर्ण करवा देंगे किन्तु स्फटिका का भेद नहीं करवा पाएंगे धर्म धर्म भेद होकर के धर्मी भेद करवा देगा किंतु कि सर्वे आदि विशेष ईष्यते सि अगर आप आत्मा में भेद मानेंगे सुख दुख मानेंगे तो आत्मा विक्रिया वाला हो जाएगा विकारी हो जाएगा और उसके लिए सिद्धांत भी कहता है न सर्वे मोक्ष विक्रिया आदि विशेष ईष्यते सर्वे रहे वह सभी के द्वारा मोक्ष में मोक्ष अवस्था में आदि विक्रिया कोई भी स्वीकार नहीं करता स्वरूप अवस्था मोक्ष तथा सविशेषत्व न स्वाभाविक मोक्ष शब्द का अर्थ हो जाएगा स्वरूप अवस्थान स्वरूपेण अवस्थानम फिर विक्रियावत्व नहीं रहेगा तथा सविशेषत्व न स्वाभाविकम इसलिए सविशेष ये स्वाभाविक नहीं है ये हम लोग को रोज रोज अभ्यास करना है सब विशेषत्व स्वाभाविक नहीं है हमने किसी भी प्रकार की विशेष दिखता है हम अस्वाभाविक है, है।, है जिसमें विशेष नहीं रहेगा वो सामान्य होगा यही अर्थात बेजान दिखा का वही कार्य है कि सामान्य दिखना बिल्कुल जितना सामान्य दिखेंगे उतना दो रोटी खाओ शांत रहो बाकी थोड़ा अगर घास भूस को उखाड़ दिए तो अच्छा है बाकी शांत रहो भाष्य में मोक्षे च विशेष अन्युपगमत अभ्युपगमे च अनित्यत्व तो प्रसंगात मोक्ष में कोई विशेष स्वीकार नहीं किया जाता कोई भी बाधि स्वीकार नहीं करता और अगर मोक्ष में विशेष का स्वीकार करेंगे तो अनित्यत्व तो प्रसंगात जिसमें विशेष रहेगा वो विशेष परिवर्तन होता रहेगा तो परिवर्तन होगा तो विकारी हो जाएगा इसलिए अनित्य हो जाएगा टीका पूरा प्रश्न में किंच जागृत स्वप्न ओर जागृत त में हैं जाग्रत जाग्रत जागृत स्वप्न अविद्यालों के द्वारा जिसमें अविद्या रहेगी तो वो भ्रांत होगा ना यथार्थ तो ज्ञान नहीं हो जाएगा भ्रांत होगा इसलिए कहते हैं भ्रांतिर समान अधिकरण भ्रांतिर उपलम्बात जागृत स्वप्न अवस्था में जो अज्ञानी है भ्रांत है उसी के द्वारा उपलम्भो हो रहा है क्या चीज वाक्य का में है भेदीय और सुसुक्ति समाधि और भ्रांतिभावे अनुपलम्भ सुसुक्ति और समाधि सुशुक्ति में भ्रांति हो जाती है तो कभी रजू को सबको देख लेता है सुशुक्ति में नहीं होगा समाधि में भी नहीं होता है भ्रांति अभावे सुशुक्ति में अविद्या रहेगी और जब तक वो मानता है कि मेरे को समाधि हो रहा है उसमें अविद्या है तो मानता है कि मेरी ये समाधि तब तक हो विद्या में सुश्रुति समाधि और भ्रांति अभाव है भ्रांति मतलब भ्रम का जो भ्रम भ्रांति ब्रह्म तीन हो जाने से और भ्रम में भाया, अच्छा भय नहीं भय नहीं होगा हाँ भय हो जाएगा भय तो नहीं होगा ब्रह्मा ब्रह्मा शब्द सिद्ध करने के लिए भ्रांति में तीन हुआ भ्रम देखिए तेरा भ्रम शब्द सिद्ध करने के लिए अमंत होने से ये मित हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो नीच का व्यापार नहीं है नहीं। वो नहीं हुआ। अच्छा तो से हुआ तो है। तो वह उपदा उपदा हुआ है। क्यों नहीं नहीं सूत्र दिया कुछ कुछ वो का भी भी अर्थात होने पर से हो जानी चाहिए था भ्रांति स्त्रीय होता है जैसे क्रम को भी नहीं होता है भी वो तो मतलब मीत करेगा मीत करने से मितम रसो होगा परमय नीच है था यहाँ तो नीच नहीं ना, है ना घय है जनि जनि रंजो अमंता से वो अमंत हो जाने से मीत हो जाएगा मीत होने से उनको नीचे परमय होने पर अर्थात मितम रसो से रसो हो जाएगा किंतु तो नीच का व्यापार घय का व्यापार में तो नहीं है अच्छा ठीक है थोड़ा इसको देखना होगा आप लोग भी देखे थोड़ा मतलब आज परिश्रम करना है थोड़ा ये क्यों नहीं हुआ तो वृद्धि नहीं हुआ चतुर्थ खंड में जहाँ यह भय का विचार आता है वहां मिल जाएगा ठीक है हमें सुसुप्ति समाधि में, में भ्रांति नहीं रहने से अविद्या तो रहेगी किन्तु भ्रांति नहीं रहेगी भ्रम अविद्या का कार्य है रज्जु की अविद्या होने से सर्प का भ्रम होगा भ्रम हमेशा कार्य है अविद्या कारण है तो अविद्या रहेगी किन्तु भ्रांति नहीं है भ्रांति नहीं होने से अनुपल मिथ्यात्म भेदस्य से इसलिए भेद दो अवस्था में रहा जागर शुक्न में रहा सुसुक्ति समाधि में नहीं रहा जो तीनों कालो में नहीं रहेगा वो सत्य हो जाएगा इसलिए भेद भी मिथ्या में अविद्यात्व अविद्यावत उपलब्ध अविद्यावत मतु अर्थात अविद्यार अविद्या वालों के द्वारा अज्ञा के द्वारा ही भेद का उपलब्धि हो रही है अविद्या अविद्या का क्षय हो जाएगा तो भेद की उपपत्ति नहीं होगी अविद्याक्षय भेद अनुपतिरि सिद्धम एकत्व इसलिए एकत्व ही वास्तव आत्मा में एकत्व यही वास्तव सिद्ध है अविद्या है तो भेद कवान इसलिए आप लोग देखेंगे गीता में अष्टादश अध्याय में जहाँ सात्विक ज्ञान का बात कहा जाता है ये नजस्विक नाना भावान पृथक विधान व्यक्ति सर्वेश भूतेशान विधि राज, राजस पृथक नाना प्रकार से भेद का दर्शन करना ये हो गया राजस ज्ञान किसु ये ना। सभी भूतो में एकत्व तो का अनुभव करना ये सात्विक अवस्था है सर्वभूत भाव अव्यये अभिभक्तम विभक्तेश् तुम्हि सात्विक सर्वभूत ज्ञान सर्वभूतेश एक अव्यय भाव ईक्षते एक ही अव्यय भाव को देखेगा अर्थात सत्व गुण बढ़ेगा तो ऐक्य का भान धीरे धीरे अधिक होगा रज गुण अधिक होगा तो भेदभान होगा तो इसलिए सारे साधना वही है कि सत्वगुण को बढ़ाना है सत्व गुणों को बढ़ाना है तो क्या करेंगे कहते हैं जो कैलाशासन में सुबह से रात तक तो होता है यही सतुगुणों को बढ़ाने का सबसे बेस्ट उपाय है अर्थात तो हमेशा लगे रहना है तो या तो विचार करो दिन भर और सुबह शाम फिर मन को लेकर के थोड़ा उपासना कर लेना है थोड़ा प्राणायाम भी हो जाना है हम लोग कोई उपासना अलग प्राणायाम अलग ऐसा नहीं करते तो हम डेढ़ घंटा स्त्रोत्र पाठ किए ये हमारा उपासना भी हो गया ये प्राणायाम भी हो गया इतने समय हमारे पास नहीं है कि हम अधिक प्राणायाम अलग करें और उपासना अलग करें ये नहीं है अर्थात सात्विकता बढ़ाना ये सारे साधना है बढ़ने से फिर अभेद का अनुभव होगा और सात्विकता जब अपना चरम स्थिति में आ जाएगा तो फिर अभेद पूर्ण रूपाना होगा और हम तब मलिन सत्व विशिष्ट नहीं होकर के क्या बन जाएंगे शुद्ध सत्व विशिष्ट बन जाएंगे फिर हमारा जीवत्व चला जाएगा हम ईश्वर हो जाएंगे सात्विकता बढ़ाना है भाष्य में तस्मात शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि हाँ विषय वेद न ऐसे ठीक है पाठ विषय वेदना विषयवेदना सन्ता अहंकार संबंधा नित्य विज्ञान आत्मतत्वत्म विवृत्य विच्छेद आत्मनो मोक्ष संज्ञा विपरिपणीस्तवअभेदस्थ वास्तव अभेद सिद्धवात्म वा श्रुति और युक्त के द्वारा वास्तव में अभेद अर्थात आत्मा में कोई भेद नहीं है चाहे जीवात्मा जीवात्मा में भेद कहो चाहे जीवात्मा ईश्वर में भेद कही है कोई भेद आत्मा में सिद्ध नहीं होगा नहीं होने से जो भेद का भान होता है कहते हैं औपाधिकी भेद उसके चलते बंध मोक्ष व्यवस्था अपनी अविरुद्धा उपसंघार व्याजन आह ये उपसंघार करते हैं आत्मा में वास्तव भेद नहीं है बंध मोक्ष इसीलिए संभव नहीं है उपाधि को लेकर बंध मोक्ष कहा जाता है तो जो विशिष्ट में दिखता है और विशेष में संभव नहीं है उसको फिर कहा रखा जाता है विशिष्ट में कुछ चीज दिखता है और विशेष अंश में संभव नहीं है तो कहां माना जाएगा विशेषण अंश में इसी प्रकार की बुद्धि विशिष्ट चैतन्य को जीवो कह देगा गया विशिष्ट है विशेष अंश हो गया चैतन्य चैतन्य में भेद नहीं है बंधुमोक्ष नहीं हो पाएगा इसलिए बंधुमोक्ष को कहा रखना पड़ेगा बुद्धि में रखना पड़ेगा इसलिए मनो एवं मनुष्याणाम कह देंगे तो बुद्धि ही उसका आश्रय हो जाता है तस्मात शरीर इंद्रिय शरीर इंद्रिय मनो बुद्धि विषय वेदना विषय वेदना एक मतलब विषय का वेदना वेदना ज्ञान शरीर इंद्रिय मनो बुद्धि बुद्धि हो गया तो विषय का ज्ञान हो गया इनका जो संताना, संतान अर्था जो प्रवाह चलता है ये प्रवाह क्यों चलता है कहते हैं अहंकार संबंधात् चैतन्य में अहंकार का संबंध हो जाएगा तो फिर आगे बुद्धि आगे मन आगे इंद्रिय आगे शरीर ये सब से फिर विषय वेदना होना आरम्भ हो जाएगा जब तक शरीर नहीं है फिर विषय वेदना अच्छा होगा शरीर नहीं होने से प्रत्यक्ष विषय वेदना नहीं होगा किंतु मानसिक विषय वेदना तो स्मरण इत्यादि होता है जैसे स्वप्न में चला गया शरीर नहीं रहा, किंतु तो मानसिक होता है, तो विषय वेदना शरीर है तो प्रत्यक्ष विषय वेदना भी होगा वेदना ज्ञान, ये सब क्यों होते हैं कहते हैं अहंकार संबंधात अहंकार के साथ संबंध होने से ये सब होने लगेंगे अविद्या का प्रथम कार्य यही है अहंकार अविद्या से प्रथम अहंकार आएगा क्योंकि जब सुसुप्ति से बाहर आएगा अविद्या सुसुक्ति में रहेगी जो बाहर आएगा पहले अनुभव अहम अभी अहम मनुष्य है पशु है वो भी आया नहीं पहले अहम आ जाएगा आगे फिर धीरे धीरे संस्कार आएंगे यह अहंकार का संबंध क्यों हुआ कहते हैं कि शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि विषय वेदना संतानस्य यही इसका समानाधिकरण हो गया अज्ञान बीजस्य दो नंबर टिप्पणी अज्ञानम आत्मा विद्या बीजम आत्मा विद्या बीजम बीच में ये चाहिए व्यवधान चाहिए है अज्ञान क्या है कहते हैं आत्मा विद्या आत्मा विद्या में समाज कैसे कहेंगे अज्ञान क्या है आत्मा विद्या कठिन है आत्मनो अविद्या क्योंकि अज्ञान कहते हैं ना अज्ञान हो गया आत्मा विद्या और आत्मा का विद्या है हिंदी नहीं है ना तो आत्मनो अविद्या आगे टिप्पणी में आत्मा विद्या वही हो गया बीजम बीजम अर्थात उपादान यश अज्ञान बीजम तो फिर क्या समाज हो गया अज्ञान बीज अज्ञानम का अर्थ हो गया आत्मविद्या उपादान आगे ये तो अज्ञान ये शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि विषय वेदना संता अज्ञान बीज से संतान का बीज कौन हो गया अज्ञान जब तक अज्ञान है प्रवाह चलता रहेगा और नित्य विज्ञान अन्य निमित्त यहाँ भी बहुवी है नित्य विज्ञान नित्य विज्ञान कौन है आत्मा वो तो जो नित्य विज्ञान है वो ये मनोबुद्धि से भिन्न है तो नित्य विज्ञान अन्य नित्य विज्ञान और अन्य में समान सामानकरण है जो नित्य विज्ञान है वही अन्य है तीन नंबर टी पॉइंट नित्य विज्ञान नित्य चैतन्यम एवं एव चैतन्यम ही अन्यद अन्य कहने से किसे अन्य उपादान संतान का उपादान कौन था संतान का बीज कौन था अज्ञान ज्ञान से अन्यथ है ये चैतन्य आत्म चैतन्य इसलिए कहते हैं अन्य अन्यथ का अर्थ उपादान अतिरिक्तम उपादान हो गया अज्ञान अविद्या उससे अतिरिक्तम तो अविद्या से अतिरिक्त कौन हो गया चैतन्य जो कि नित्य विज्ञान है वो निमित्तम यश्य क्या समास हो गया बहुब्री अभी देखिए भाष्य में नित्य विज्ञान अन्य निमित्त नित्य विज्ञान इसमें भी कर्मधारे है नित्य विज्ञान अन्य इसमें क्या समास कर्मधारे है तो नित्य विज्ञान अन्य निमित्तम योग तो नित्य विज्ञान जो कि अन्य है किससे अन्य हुआ है नित्य विज्ञान अज्ञान से अन्य हुआ ये ही नित्य विज्ञान ही निमित्त है जिसका किसका कहते हैं कि जो मन बुद्धि इत्यादि का जो प्रवाह चलता है इसका निमित्त हो गया चैतन्य अर्थात चैतन्य है तभी वो होगा ये निमित्त हो गया और उसका उपादान कौन हो गया अज्ञान अज्ञान उपादान हो गया ये निमित्त हुआ इसलिए कहीं कहते हैं कि जगत का उपादान कारण हो जाएगा अविद्या, माया और निमित्त कारण हो जाएंगे ईश्वर इस प्रकार के कहा जाता है आत्मतत्व तो याथात्म विज्ञान विज्ञान ये जो संतान है प्रवाह है आत्मतत्व तो का याथात्म्य का जब ज्ञान हो जाएगा अर्थात हम शुद्ध चैतन्य हैं और बाकी सब इसमें अध्यस्त है कल्पित है इस प्रकार के विज्ञान होने से विज्ञान विनिवृत्तऊ विनिवृत्त किसका विनिवृत्ति हो जाएगी कहते हैं अज्ञान बीजस्य अज्ञान बीज विनिवृत्त हो जाएगा अज्ञान किससे निवृत्त हो जाएगा ज्ञान से आत्मतत्व का याथात्म्यम या तो अर्थात यथात्म या का अर्थ होता है यथास्वरूपम आत्मतत्व का जो स्वरूप है हम असंघ है कुटस्थ है सुख दुख इत्यादि कर्तव तो भोक्तृत्व तो इत्यादि नहीं है इस प्रकार की जो हमारा वास्तव स्वरूप इसका ज्ञान से विनिवृत्त हो अज्ञान बीज बीज निवृत्त हो जाएगा और अज्ञान बीज उपादान था किसका प्रवाह था तभी तो अगर उपाधान ना चला गया फिर वो संतान रहे रहे तो ना रहेगा प्रवाह रहेगा तो अज्ञान बीज से विच्छेद आत्मनो मोक्ष संज्ञा अज्ञान बीजों का नाश हो जाएगा तो फिर प्रवाह भी जो शरीर इत्यादि के साथ संबंध प्रवाह ये भी नाश हो जाएगा तो आत्मनो मोक्ष संज्ञा और विपर्य विच्छेद आत्मनो मोक्ष संज्ञा और का अर्थ है अविच्छेद अविच्छेद संज्ञा जब तक ये अज्ञान बीज का विच्छेद नहीं होता है तब तक हम बद्ध है ठीक है जीवानाम क्रमेण अनेक शरीर अनुयायि प्रातिभाषिकरीरादि संतान से मिथ्याभिमान विषयत्वादी रूप्यवत अज्ञान बीज से विच्छेदेद आत्मनो मुख्य संज्ञा संबंध भाष्यपंक्ति का अर्थ कहते हैं जीवानाम कह दिया कि शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि विषय वेदना का संतान चलेगा तो शरीर तक तो एक मिला है वो तो नाश हो जाएगा क्योंकि तो पहले मिला था शरीर मिलेगा अगर इस बार अंतिम पार नहीं कर पाए फिर कहते न ये जो स्कूल में पढ़ते हैं न तो ये ग्रीष्मकाल आने से एक परीक्षा देते हैं अगर पास नहीं कर पाएगा तो फिर अगला साल क्या करेगा फिर उसी में पढ़ेगा तो उसी में आगे पढ़ेगा नहीं प्रथम वर्ष में तो हो सकता है थोड़ा कहेंगे कि ठीक है थोड़ा आगे बैठो और जो दूसरा साल आएगा उसको क्या कहेंगे आप अभी तो पीछे बैठो हो जाएगा और पास नहीं कर पाएगा तो आगे फिर ऐसे ही स्थिति में आ जाएगा कोई निश्चय नहीं है इसलिए एक दिन भी ऐसा नहीं चला जाना चाहिए जो कि आज हम आगे जाने के लिए कोई उद्यम नहीं कर पाए ऐसा नहीं होना चाहिए जीवाण क्रमेण अनेक शरीर अनुयायी तो में अनुगमन करता है तो होने से अनेक शरीर के साथ जिसका संबंध होगा वो शरीर से भिन्न होगा नहीं होगा यह नियम है जिसका अनेक के साथ संबंध होगा वो किसी का नहीं होगा जैसे कहते ना एक व्यक्ति तीन प्रकोष्ठों में रहता है वह व्यक्ति कौन सा प्रकोष्ठ हो जाएगा ये नियम है जो एकाधिक के साथ संबंध होगा वो सभी से भिन्न होगा शरीर अनुयायित्व प्रातिभाषिकस्य शरीर आदि संतान से का प्रवाह इसके साथ जो संबंध करता है ये सब हैं मिथ्या मिथ्या अर्थात अर्थात वास्तविक मानना वास्तव ऐसा स्थिति नहीं है खाली मानता है इसको कहते हैं मिथ्या अभिमान मिथ्या कम बात विषय अच्छा जहां टिप्पणी संख्या आठ लिखे लिखे है अच्छा हैं सबसे नीचे उसका ऊपर ठीक अक्षर है प्रतिभाषी है? उसका ऊपर में है योजयित्वा ज्ञानात्मक दूर दूर लिखा है योजयित्वा ज्ञानात्मक बीज ऐसा है थोड़ा तो खंडा कर के लिए जगह छोड़ा गया वहा लीजिए बीज कौन हो गया संतान का अज्ञान योजित अज्ञानात्मक बीज से मिथ्या अभिमान विषयत्वा शरीर इत्यादि के साथ हमारा संबंध इसका प्रवाह ये सब मिथ्या अभिमान का विषय है केवल है नहीं खाली मानना ऐसे सुक्ति रूपे वक्ति में रजत का भान होना जैसे संज्ञा अज्ञान जो बीज है ये संतानों का अगर अज्ञान बीज का विच्छेद हो जाएगा तो आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लिया इसे कहा जाएगा तो, इसलिए जो अद्वैत सिद्धिकार मंगला चरण बहुत जबरदस्त देते हैं ना कहते हैं क्या है? माया कल्पिता मापिता मुखा द्वैत प्रपंच ही इसी के चलते तो मोक्ष तो प्राप्त ही अंतिम में भी कहते हैं मोक्षम प्राप्त ही कोई उसका मोक्ष नहीं हो जाएगा क्योंकि वास्तव बंधन भी नहीं था अभिध्या से बंधन कल्पना करता था अंतिम में मोक्षम प्राप्त ही प्राप्त कर लिया आज यहाँ तक शो मित्रो